ओ oh. सन्यासीगण मुनिगण उपस्थित धर्मप्रिय बंधुओं पूजा के योग मातृशक्ति तथा आचार्य मानभाव प्रिय ब्रह्मचारी अपना प्रकरण चल रहा था कि शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इनकी जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म से न्याय संगत है या जन्म से न्याय संगत है दोनों तो न्याय संगत हो नहीं सकती सत्य हमेशा एक ही होता है दो सत्य नहीं हो सकते तो जन्म से अगर हम वर्ण व्यवस्था को मानते हैं कि कोई जन्म से ब्राह्मण है जन्म से कोई वैश्य है तो ये प्रत्यक्ष के विरुद्ध जाता है क्योंकि जैसे मैंने उदाहरण दिए थे कि कोई बच्चा किसी चिकित्सक के यहां उत्पन्न होता है तो अगर जन्म से ही ब्राह्मणत्व तो वो प्राप्त कर लेता है जन्म से ही उसको ब्राह्मण कह दिया जाता है कि भाई ये ब्राह्मण का बालक है ब्राह्मण का बालक है तो ब्राह्मण है तो फिर उसको योग्यता अर्जित करने की आवश्यकता नहीं रहती उसको सब कुछ वो होना चाहिए बिना योग्यता के उसको सब कुछ होना चाहिए जैसे चिकित्सक के हाथ कोई बच्चा उत्पन्न होता है तो उसके लिए उसको उस चिकित्सा का कार्य करने के लिए उसको दो चार पांच साल लगाने होते हैं तब वो चिकित्सक कहलाता है चिकित्सक का लड़का तो कहला है सकता है पर चिकित्सक का, का लड़का चिकित्सक ही होगा डॉक्टर का लड़का डॉक्टर ही होगा ये कोई आवश्यक नहीं है इंजीनियर भी हो जाता है किसी की डॉक्टर बनने की इच्छा नहीं है वो इंजीनियरिंग चला जाता है तो जन्म से जो वर्ण व्यवस्था है वो एक विकृत मस्तिष्क की उपज है और जो जन्म से वर्ण व्यवस्था मानते है वो भी व्यवहार में जन्म से स्वीकार तो करते है पर व्यवहार में वो सिद्ध नहीं कर सकते तो इसी बात को आगे चलाते हैं कि जो ये कहते हैं कि अब पदभ्याम शूद्रो अजायता इस स्थल पर पद इसका अर्थ नीच मानकर मूर्खत्वादी गुणों से शूद्र होते हैं ऐसा कहना किस प्रकार से चल सकेगा स्वामी जी कहते हैं कि कर्म से जो वर्ण व्यवस्था ऋषियों के द्वारा विद्वानों के द्वारा वेद के द्वारा जो निर्देशित की गई वही वर्ण व्यवस्था देश और राष्ट्र के नागरिक को सही दिशा दे सकती है पर अगर हम जन्म से ही मान करके बैठ गए की हम तो उसी को पढ़ाएंगे जो जन्म से ब्राह्मण है जन्म से ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ उसी को पढ़ाएंगे तो जन्मात जायते सूद्रा जन्म से तो सारे सूदरी उत्पन्न होते हैं जब बच्चा उत्पन्न होता है तो उसको अंग्रेजी अगर पढ़ाते हैं तो एबीसीडी उसको सिखानी होती है हिंदी पढ़ाते हैं तो उसको आ ई e सिखानी होती है मलयालम का है तो उसको मलयालम की व्याकरण सिखानी होती है तेलुगु का है उसको तेलुगु की भाषा के प्रारंभिक अक्षर सिखाने होते हैं तो इससे क्या पता लगता है कि उसको जो, जो है जन्म से योग नहीं बनाया जा सकता जन्म से योग नहीं माना जा सकता उसको योग बनाया जाता है तब वो योग्य बनता है तो कहते हैं कि ये जो कहते हैं कि शूद्र जो है वो नीच बुद्धि वाला है इसलिए उसको शिक्षा से वंचित कर देना चाहिए क्षत्रिय को नहीं पढ़ाना चाहिए वैश्य को नहीं पढ़ाना चाहिए क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है अच्छा जब ब्राह्मण ही पढ़ेंगे और क्षत्रिय वय शूद्र नहीं पढ़ेंगे तो आपकी विद्या का प्रचार कैसे होगा कैसे वो समझदार बनेंगे हर व्यवस्था तो ब्राह्मण नहीं दे सकता क्षत्रिय क्षत्रिय वर्ण में जो है वो क्षत्रिय की शिक्षा देगा पर वो क्षत्रिय ब्राह्मण तो नहीं हो सकता फिर आप ये कैसे कहते हो कि केवल ब्राह्मण को ही अधिकार है जब आप अस्त की शिक्षा किसी को देंगे तो आपको क्षत्रिय तो ब्राह्मण से अलग करना पड़ेगा ब्राह्मण का अस्त से क्या काम द्रोणाचार्य कोई कहे द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे थे, पर गौण थे वो गौण का मतलब मुख्य रूप से उनमें ब्राह्मण तो नहीं था अगर वो मुख्य रूप से एक आदर्श ब्राह्मण के रूप में प्रसिद्ध होते तो अन्याय का साथ नहीं देते वो असत्य के पक्ष में झुके असत्यवादियों को उन्होंने साथ दिया और क्षत्रिय भी शायद ऐसा नहीं लड़ सकता जितना कि वो लड़े द्रोणाचार्य से पांडव सेना भी थर्राती थी पांडव भी कांपते थे कि द्रोणाचार्य को काबू में करना वाला टेड़ा काम तो युक्ति से तो कहने का मतलब ये मुख्य रूप से जो ब्राह्मण है वो आपातकाल में तो युद्ध कर सकता है आपत्तकाल में हथियार उठा सकता है लेकिन मुख्य जो ब्राह्मण है वो वो इस तरह से खुलेआम अन्याय के विरोध में खड़ा नहीं होगा तो इसलिए शुद्ध और सच्चा ब्राह्मण वही है शुद्ध और सच्चा क्षत्रिय वही है शुद्ध सच्चा वही है जो अपने अपने कर्मों को वो ठीक ठीक ईमानदारी से कर्तव्य निष्ठा से करता है अब व्यापार का काम है व्यापार का काम ब्राह्मण कैसे सिखाएगा वो व्यापारी का ही लड़का सिखाएगा या व्यापार की जो शिक्षा चल रही है वही सिखाएगा शिल्प विद्या है शिल्प विद्या को केवल ब्राह्मण कैसे सिखाएगा उसके लिए फिर उसको ब्राह्मण को फिर फिर दूसरी विद्या भी पढ़नी पड़ेगी फिर वो ब्राह्मण नहीं रहेगा फिर वो ब्राह्मण वर्ण से इतर में भी शामिल हो जाएगा तो इस बात को कहते हैं कि जो शूद्र की जो व्याख्या करते हैं ये जन्म से तो चल सकता है परंतु कर्म मान करके किसी को शूद्र ठहरा देना जन्म मान करके कि किसी को शूद्र ठहरा देना कि ये शूद्र है इसलिए इसको नहीं पढ़ाना कहते हैं ये ठीक नहीं और आगे क्या कहते हैं कहने कहते हैं कि ब्राह्मणों ने क्या किया यानी तीर्थानी सागरे तानि ब्राह्मणस दक्षिणे पदे कहते हैं कि जितने भी तीर्थ हैं पुष्कर है वैष्णो देवी है, है और आपका हरिद्वार है गंगोत्री जमुनोत्री है काशी मथुरा विश्वनाथ और भी तीर्थ हो सकते होंगे सोमनाथ है तो जितने भी तीर्थ हैं वो और जितने भी समुद्र में तीर्थ है समुद्र में भी तीर्थ होते हैं ना लोग समुद्र में जैसे द्वीप बने होते हैं तो वहां कोई मंदिर बना होता है तो उसको देखने के लिए लोग जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए वैसे देखने के लिए जाते हैं जैसे जैसे आप कन्याकुमारी में जाएं तो वहां स्वामी विवेकानंद जी की बहुत भव्य मूर्ति बनी हुई है तो उसको लोग देखने जाते हैं फिर पास मंदिर बना हुआ है संत तिरुवल्लुवर की मूर्ति बहुत बड़ी बनी हुई है उसको लोग देखने जाते हैं तो उनका भी कुछ वहां पर साहित्य रखा रहता है स्वामी जी का भी साहित्य रहता है उनका साहित्य रहता है तो जितने भी तीर्थ हैं या जहा भी तीर्थ हो सकते हैं चाहे वो भारत में हो या दूसरे देश में हो कहते हैं वो सब कहा रहते हैं तानी ब्राह्मण से दक्षिणे पदे वे सब ब्राह्मण के दाएं पैर में रहते हैं अब ब्राह्मण अब अब यहां पर दो बातें हैं। अगर कोई आदर्श ब्राह्मण इस वाक्य को अंकित कर रहा है तो वो आदरणीय है वो पूजनीय है ब्राह्मण की वास्तव में वो है कैसे है क्योंकि जो आदर्शवादी ब्राह्मण होते हैं वो जो कुछ कहते हैं उनका वचन होता है और वो जो कुछ कहते हैं उस उसके कहने में उनका दूसरे के लिए कल्याण की बात छुपी होती दूसरे का हित नहीं दूसरे का अहित नहीं कर सकते छलकपट नहीं कर सकते इसलिए कहा कि जितने भी तीर्थ हैं वो ब्राह्मण के दाहिने पैर में है इसका मतलब यह है कि, कि ब्राह्मण की बात को सिर माथे ले लेना चाहिए यानी ब्राह्मण की बात को मान लेना चाहिए पर किसकी तथा कथित ब्राह्मण नहीं तथा कथित ब्राह्मणों की बात मान करके तो समाज का पतन होगा और ऐसे उदाहरण बहुत से हैं कश्मीर का एक राजा था तो वहां के मुस्लिम भाइयों ने कहा कि हम तो हिंदू बनना चाहते हैं और आप हमें शुद्ध करें तो वहां के पंडितों ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया कि हम नहीं ऐसा होने देंगे परिणाम ये हुआ ये हुआ कि राजा को व्यवस्था वापस लेनी पड़ी क्योंकि पंडितों ने विरोध किया तो ऐसे तथा कथित ब्राह्मणों के लिए आप क्या कहेंगे परिणाम फिर उसका बड़ा कष्टकर हुआ आप सब जानते हैं। तो कहते हैं कि इस स्थल पर पद की कितनी भारी योग्यता है ये तुम्हें विदिती है इस विचार से शुद्ध अर्थात मूर्ख ऐसा ही अर्थ होता है और तभी मनु जी के वाक्य का अर्थ सम्यक प्रकार लग जाता है ऐसा लग रहा है कि व्याख्यान कहीं दूर दूर चला जाता है मतलब कहीं टूटता है फिर जुड़ जाता है फिर टूट जाता है फिर जुड़ जाता है तो कई बार ऐसा लग रहा है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ बीच बीच में छूट जाता है या तो संपादन करने वाले ने वो ठीक से किया नहीं है तो कहीं का कहीं होता ना कहीं का ईट कहीं का रोड़ा वाली बात है तो कई बार ऐसा लगता है कि व्याख्यान बीच में व्याख्यान का प्रसंग जो है टूट जाता है तो आगे कहते हैं शूद्रो ब्राह्मता में ब्राह्मण से शूद्रता क्षत्रिया जातम तू विद्या वैश्वाद अब यहां पर स्पष्ट है ये और ये मनु का श्लोक है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन अगर उसको अवसर मिल गया है पढ़ने लिखने का और वो ब्राह्मण के कर्म करता है वेद को पढ़ता है वेद को जानने के लिए व्याकरण पढ़ता है वेदों को याद करता है वेद का अभ्यास करता है अपना चरित्र स्वच्छ रखता है संयमी है वो तो वो पढ़ लिख कर के फिर वो शूद्र नहीं रहेगा फिर उसको ब्राह्मण वर्ण का अधिकार मिल जाएगा अब ऐसा नहीं कि कोई एक जन्म से कोई शूद्र वर्ण में उत्पन्न हो गया तो अब वो चाहे कितना ही विद्वान हो जाए उसको कभी ब्राह्मण वर्ण में नहीं ले सकते किंतु ये मनु का श्लोक साक्षी है ये स्वयं कह रहा है शूद्र शु, ब्राह्मणता में थी शूद्र या कहे वैश क्षत्रिय जिस जिस वर्ण की योग्यता रखते हैं उस, उस वर्ण में वो चला जाता है ए गच्छति ब्राह्मणा चाहिए शूद्रता अब इसी तरह एक ब्राह्मण है लेकिन वो आचरण से हीन हो गया है पतित हो गया है मांस खाता है शराब पीता है गलत काम करता है छल कपट करता है यानी जो गांव का एक गंदा से गंदा व्यक्ति भी नहीं करता कर सकता काम वो अगर करने लग जाता है तो कहते हैं कि उसको ब्राह्मण वर्ण से हटा करके शूद्र कुल में रख देना चाहिए कि अब उसने ब्राह्मण के कर्म छोड़ दिए अब वो ब्राह्मण किस बात का तो कहते हैं ये जो वर्ण परिवर्तन की जो व्यवस्था है ये स्वामी जी कहते मेरी बनाई हुई नहीं है मैं कोई नई बात नहीं बताने आया हूं इस दुनिया में मैं कोई नया विचार भी देने नहीं आया हूं जो कुछ विचार मैंने दिए हैं और मैंने जो दे रहा हूं या मैं दूंगा वो सब पुराने ऋषि मुनियों के विचार है मेरे अपने विचार कुछ नहीं वो वेद के विचार है वेद भी इस बात को कहता है यथा इमाम वाचम कल्याणिम आबदानी जनेब्या और आगे फिर शूद्राचा चारणाचा यानी वेद की जो अमृत वाणी है उसको छिपा के मत रखो उसको छिपा के नहीं रखना कि नहीं तेरे को वेद नहीं दिखाऊंगा सबके लिए है जैसे सूर्य सबके लिए है ऐसे ये शिक्षा और ये ज्ञान और ये और ये आत्मिक कल्याण की जो शिक्षाएं है सबके लिए है किसी से छिपाने की बात वेद नहीं कहता तो फिर इन ब्राह्मणों की हम जन्मजात वर्ण व्यवस्था को कैसे स्वीकार कर सकते जब वेद इस बात को स्वयं कह रहा है और वेद का अर्थ भी यही कहता है उसका अर्थ करके देखिए तो वही अर्थ निकलेगा तो कहते हैं कि यहां पर यह वर्ण व्यवस्था का नियम बताया गया इस श्लोक में और जातम एवं तू विद्या वैश्यता इसी प्रकार से एक क्षत्रिय है और वो वश्य का काम करने लग जाए व्यापारी बन जाए व्यापार का काम करे वो अब लड़ाई के काम से वो हट जाए जब सेना में नौकरी करता था वहां से छोड़ के आ गया अब वो किसी स्कूल में शिक्षक है अब उसको आप क्या कहेंगे वो क्षत्र थोड़ी रहा मेरे पास एक लड़का आता था यशवंत या, उसका नाम जयवीर नाम था वो पहले सेना में ही था उसकी यहां कश्मीर के आसपास कहीं ड्यूटी लगती थी पुलवामा में तो बार बार कहता थे जी मेरी तो इच्छा नहीं होती यहाँ नौकरी करने की अब मैं तो दूसरे क्षेत्र में जाना चाहता हूँ मैंने कौन से क्षेत्र में जाना चाहता है बस मैं तो इस शिक्षा क्षेत्र में आना चाहता हूँ तो मैंने कहा तू वहीं रहते रहते अपना इधर कर कुछ तो दिल्ली में उसकी सरकारी नौकरी लग गई और अब उसने वो उधर से अपना हटा दिया सारा का सारा अब उसको हम थोड़ी कहेंगे कि क्षत्रिय है अब उसने एक शिक्षा का क्षेत्र अपना लिया तो अब अब जिस शिक्षा को वो ज्यादा महत्व तो दे रहा है उस शिक्षा के अंतर्गत उसका वर्ण बन जाएगा अब उसको कोई थोड़ी कह सकता है कि तू क्षत्रिय है तो को कर्म बदलने से वर्ण बदल जाता है और वर्ण बदलने से कर्म बदल जाता है तो आगे कहते हैं कि सब वर्णों के अध्ययन का जो समय है वो ब्रह्मचर्य है स्वामी जी कहते हैं कि अगर किसी भवन को आप देखते हैं तो भवन में आपको ऊपर बहुत कुछ दिखाई दे सकता है परंतु उसकी नींव जो है वो नींव दिखाई नहीं देती इसलिए भवन की मजबूती अगर दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि नींव की मजबूती के कारण से ही भवन की मजबूती है तो कहते हैं कि चाहे कोई ब्राह्मण का बालक पढ़े क्षत्रिय का बालक पढ़े वैश्य का पढ़े किसी का भी पढ़े उसका आधार मजबूत होने का जो आश्रम है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम रूपी नींव अगर ब्रह्मचर्य आश्रम रूपी नींव को आचार्य ने पुख्ता नहीं बनाया उसको मजबूत नहीं बनाया उसके शरीर को उसकी आत्मा को उसकी शिक्षा को मजबूत नहीं किया तो उस ब्रह्मचर्य रूपी कमजोर जो नींब है उस पर खड़ा होने वाला जो भवन है वो कभी भी गिर सकता है वो व्यक्ति कभी लोभी बन सकता है कभी चोर बन सकता है कभी अपने कर्तव्य से गिर सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य रूपी या ब्रह्मचर्य आश्रम रूपी जो नींव है उस नींव में कच्चापन रह गया तो कहते हैं कि सब वर्णों के अध्ययन का जो समय है वो ब्रह्मचर्य है और संसार को एक ओर रखकर अध्ययन उपदेश और अध्यन लोक कल्याण करने में जो संपूर्ण समय लगाया जाए वो सन्यास है आप कहते हैं सन्यास जो है वो सबसे अंतिम है उसमें फिर अपना कुछ नहीं रहता है अपना शरीर भी समाज का शरीर रह जाता है उसकी दृष्टि फिर विराट हो जाती है इसलिए उसको परिवराट भी कहा जो सब और घूमता है और सबके सबके लिए होता है सबकी सुनता है और सबके साथ में वो न्यायप्रिय बात करता है सबके मन के अंधेरों को वो नष्ट करता है तो कहते हैं वो सन्यासी है वो इतना ना तो ब्रह्मचारी कर सकता है ना ग्रस्त कर सकता है ना ब्रह्मपस्थी कर सकता है क्योंकि इनको इतना समय नहीं मिल पाता ब्रह्मचारी होता है वो तो अपना विद्या का बल शारीरिक बल ये सब करने में अपने जीवन के चौबीस पच्चीस वर्ष व्यतीत कर देता है तो उसको ये सब करने की न तो फुर्सत है न उसको समय है फिर ग्रस्त समय वो ग्रस्ती की गाड़ी चलाता रहता उसमें कई तरह की समस्याएं आती है हैं आज बालक बीमार हो गया आज वो हो गया आज बुआ मर गई आज आज चाचा का देहांत हो गया आज मेरे फूफा जी स्वर्गवासी हो गए आज उसमें पड़ोसी झगड़ा हो गया ना जाने कितनी तरह की समस्याएं समस्या होती है उसमें उसको समय नहीं मिलता कि वो स्वाध्याय करे वो ब्राह्मण वो कुछ अलग से समय निकाल के अपने चिंतन को उत्कृष्ट करे उसको अपने चिंतन का उत्कृष्ट करने का समय ही नहीं मिल पाता अपवाद हर जगह होते हैं अपवाद को छोड़ करके अब बान जो हैं, वो भी सन्यास की तैयारी कर रहे होते हैं तो कहते हैं सन्यासी ही एक ऐसा ऐसा व्यक्ति है जो संपूर्ण समाज के कल्याण की बात सही ढंग से सोच सकता है और कोई नहीं सोच सकता जितना सन्यासी सोच सकता है क्योंकि सन्यासी का अब, अब अपनी कोई कामना नहीं रहेगी कि मुझे एक बंगला चाहिए या कोटी चाहिए या मुझे इतना वेतन चाहिए या मुझे ये सुविधा चाहिए उसकी ये सब सुविधाएं ये सब आकांक्षाएं गौण हो जाती है और समाज के लोग उसको सहयोग करते भी हैं उसको कोई कमी नहीं रहती तो कहते हैं कि वो जो है लोग कल्याण करने में अपन, जब अपना संपूर्ण समय वो लगाता है तो वो सन्यासी है ग्रस्तियों को समय इन सब कार्यों को करने को नहीं मिलता स्वामी जी इसमें लिख भी दिया है। कि ग्रस्ती जो है उनको इन सब कार्यों के करने का समय नहीं मिलता है और सन्यासियों को अवकाश बहुत मिलता है बस यही मुख्य वेद है तो ग्रस्ती जो है वो ग्रस्त के मकर जाल में फंसे रहते हैं कई तरह की उनके सामने समस्या होती है आगे कहते हैं कि अब यदि अब यदि कहा जाए कि जन्म से ही ब्राह्मण होता है तो जब कोई ब्राह्मण अपने सदाचरण को छोड़ यवनादिकों के समान आचरण करने लग जाता है तो उसका ब्राह्मणत्व क्यों नुष्ठ होता है स्वामी जी एक ऐसा तर्क देते हैं कि जैसे मान लो कोई ब्राह्मण है लेकिन वो मुसलमान बन गया तो अब उसको क्या कहेंगे ब्राह्मण है अब तो यही कहेंगे कि अब वो दूसरी व्यवस्था में चला गया ईसाई बन गया तो कहेंगे अब ये ईसाई है मुसलमान बन गया तो कहेंगे ईसाई कहेंगे कि अब ये मुसलमान है जैन बन गया तो कहेंगे अब ये जैन है अब उसको थोड़ी कहेंगे ब्राह्मण है तो कहते हैं कि इस व्यवस्था से पता लगता है कि कर्मणा व्यवस्था है गुण कर्म स्वभावे व्यवस्था है वैसी व्यवस्था नहीं है जन्म से व्यवस्था नहीं है इससे सिद्ध हुआ कि केवल जन्म सिद्धि ब्राह्मणत्व तो नहीं किंतु आचार सिद्ध है यानी आचार से ब्राह्मण और आदि सिद्ध है जन्म से नहीं ये तुम्हारे ही कामों से सिद्ध होता है तो स्वामी जी कहते हैं ब्राह्मणों से कि ये तुम ये सब कुछ जो करते हो तुम ऊंचे नीचे होते रहते हो इसी से ही पता लग जाता है कि तुम किस स्थिति में हो और संसार में घटनाएं भी घटती रहती है उससे ही पता लग जाता है कि ये वर्ण व्यवस्था कर्म से मानी जा रही है या जन्म से मानी जा रही है आगे कहते हैं कि ये जिस समय इस आर्यावर्त में अखंड राज अखंड ऐश्वर्य था उस समय वर्ण आश्रम की ऐसी ही व्यवस्था थी स्वामी जी कहते हैं कि 5000 साल पहले जब यहाँ चक्रवर्ती राजा का शासन यहां से चलता था और पूरे विश्व में उसका शासन की बागडोर चक्रवर्ती राजा के हाथ में होती थी तो कहते उस समय वर्ण व्यवस्था कर्म से थी जन्म से नहीं थी और ऐसे उदाहरण भी बहुत सारे मिल जाते हैं और आगे कहते हैं यदि कोई कहे कि ग्रस्त अब देखो प्रसंग टूट गए एकदम यदि कोई कहे कि ग्रस्त आश्रम का अनुभव किए बिना सन्यास लेना ना लेना चाहिए तो ये कहना आप है क्योंकि यदि रोग हो तो औषधि देना बुद्धिमानी है स्वामी जी कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि वही अगर संयास लेना है तो ग्रस्त आश्रम में जरूर जाना चाहिए अच्छा कई ऐसे होते है नहीं जाते हैं वो कहते हैं कि नहीं जाते हैं तो फिर उनको जाना चाहिए था एक विद्वान हुए उनका नाम तो नहीं लूंगा जब वो वृद्ध हो गए और उन्हें उस समय ये लगने लगा था कि मेरा कोई साथी होता तो शायद मेरा जीवन सुख से बीतता मैं नाम नहीं लूंगा तो उनको वृद्ध अवस्था में लगा कि अगर मैं विवाह कर लेता तो कम से कम मेरी पत्नी या मेरे बच्चे तो होते पर ये मैं समझता हूं कि ये कोई गारंटी थोड़ी है कि, कि पत्नी आपके अंत समय तक साथ ही देगी पहले चली जाए दुनिया से फिर क्या करोगे ऐसा होता भी है पत्नियां पहले चली जाती हैं कई बार बच्चे भी सेवा नहीं करते जैसे अपने माननीय डॉक्टर साहब कई बार उदाहरण देते रहते हैं बच्चे सेवा नहीं करते छोड़ देते हैं ऐसी तो ये कोई तर्क नहीं है कि अगर मैं अगर कोई विवाह कर ले तो अंत समय तक वो वो पत्नी या बच्चे उसका साथ देंगे ही ठीक है आशा तो लगी रहती है परंतु वो आशा पूरी हो ही जाए ये कोई आवश्यक नहीं है तो इसलिए जिनको वैराग्य है जिनकी विषया शक्ति छूट गई है जो विषयों के प्रति उदासीन हो गए हैं वो संन्यास की उम्र उनकी चाहे कुछ भी हो उनको संन्यास ले लेना चाहिए उम्र चाहे कुछ भी हो संन्यास ले लेना चाहिए और अगर विषया नहीं छूटती है विषयों में अगर आ है तो चाहे वो अस्सी वर्ष का भी क्यों ना हो जाए उसको सन्यास से दूर से ही डरना चाहिए कि मैं सन्यास नहीं ले सकता क्योंकि मेरी अभी स्थिति नहीं है क्योंकि बुढ़ापे में भी कोई कह सकता है कि बुढ़ापे में आदमी का चरित्र ठीक थोड़ी हो जाता है भाई बचपन से लेकर के जो उसने किया है सत्तर पचहत्तर साल वो वो एकदम कैसे परिवर्तित हो जाएगा वो नहीं संभव नहीं है तो कहते हैं कि तो कहते हैं कि जिस पुरुष की शक्ति की इच्छा नहीं भोग इच्छा नहीं उसको सन्यास लेने की भी आवश्यकता स्वामी जी स्वयं कहते हैं कि जिसकी भोग इच्छा मर गई है और जो विशेष शक्ति भी नहीं है अगर वो सन्यास लेकर के कपड़े ना भी पहने जरूरी नहीं है कि हम घेरे कपड़े पहने तभी सन्यासी बने स्वामी जी की पंक्ति है ये, ये कोई मायने नहीं लिखा है पे <laughs> वो कहते हैं कि अगर वो सफेद कपड़ों में रहे या जो भी आश्रम में है अगर उसके ये लक्षण है तो वो एक संयासी है वो तो स्वयं बना बनाया सन्यासी है उसको सन्यासी लेने की आवश्यकता नहीं फिर भी अगर मन की ऐसी स्थिति बन गई है तो वो सन्यासी लेकर सन्यासी के कपड़े पहन करके अगर सन्यासी ऐसी वाला बन जाता है तो उससे देश का बहुत उपकार होता है ये चलिए शांति पाठ ओ...